چینٹی اور ٹڈا شاندار سکون پذیر ہوا اور کیا چاہیے اسے کہتے ہیں کی زندگی گرمی کا موسم آیا ساتھ اپنے گھاس لایا اور دھیر سارے پھل یہ ہے رگو رگو ایک ٹڈا ہے جیسے موسقی اور مٹرگستی کرنا और खास बहुत पसंद है और निकम्मों की तरह आराम करना भी उस गर्मी का मौसम और हरी भरी घास जबरदस्त पसंद है रघु मस्त मगन है ओ मेरा अजीज गर्मी का मौसम ताजी खास की खुशबू लजीज फल चलते फिरते फल ठहरो ये क्या ये फल चल क्यों रहा है रघु खौफ हो गया वो सहमते हुए ओस चलते हुए फल ये, ये ये बताओ तुम हो कौन भूत ज ज ज जादू फल तो बस रघु की जानी बढ़ रहा था फिर धीरे से खांस पर जैसे ही सरक ने लगा कि तभी बचाओ बचाओ ये फल मेरी जानी बढ़ रहा है कोई बचाओ ये फल मुझ पर हमला करेगा एक मिनट ये आवाज कैसी है रघु ने अपने कान लगाकर आवाज सुनी, तो उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, और पता चला कि अनगिनत चींटियाँ थीं उस पल के नीचे। خوف زدہ नहीं تھا तुम्हें पता ہے نا کہ میں یہ تیڈا ہوں جو ہمیشہ دوڑتا اور اچھلتا رہتا ہے درست فرمایا رگو لیکن کیا سچ میں تم پل سے خوف زدہ نہیں تھے بس کیا کودنا اور پھدکنا تو میری قیفیت ہے چیتی کہیں کی جیسے کی تم ایک پھل لانے کے لیے درجنوں چیتیاں نکلتی ہو आ, मैं बड़ा और ताकतवर हूँ इसलिए मुझे तुम जैसी अदनाचीतियों के मदद की जरूरत नहीं क्या अब मैं इस फल को खाने में तुम लोगों की कुछ मदद करूं बकवास बंद करो रघु हम ये फल खाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं हम इसे यज्ञा कर रहे हैं वो कतार देखो और वो सच मुझे कर रहे थे रघु ने जब मुड़कर देखा तो पाया कि ढेरों चीटियाँ एक कतार से आगे बढ़ रही थीं और वो भी जमीन के एक गहरे कट्टे की तरफ़ वो टमाटर ले जा रही थी, सेब, मक्का और गाजर भी हर एक चीटी एक-एक करके फल उस कट्टे में डाल देती थी। फिर बाकी की मदद करने आगे बढ़ती। यक्ज़ा करने का ज़खिरा ल ये सारा खाना गड्ढे में क्यों डाल रहे हो? क्या सारे फल खराब हो गए हैं? ओ नहीं कतई नहीं हम ये खाना इसलिए यज्ञ कर रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम अब खत्म होगा और जाने का मौसम जल्दी ही आएगा हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए वरना हम भूखे मरेंगे। प्रगू तुम्हें भी खाना यज्ञ करना चाहि� او، تم چیٹی ہو چیٹی اس لیے زیادہ محنت کر کے پورے موسم کا کھانا یقجہ کرتی ہو میرے لیے یہ چھٹکیوں کا کام ہے اتنی جلدبازی کیا ہے آج کریسو کل کر کل کریسو سو پرسو جب جینا ہے برسو چیٹیاں جانتی تھیں کہ رگو غلط فہمی میں مبتلا ہے لیکن وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ رگو ان کی صلاح نہیں مانے گا انہوں نے اسے الویدہ کہہ دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی रही है। ये चीतियाँ भी अजीब है अरे इतना खुशगवार मौसम है। सर्दियां आने से दुनिया तो खत्म नहीं हो जाएगी। तो फिर मुश्तकबिल की फक्र क्यों करना? रघु ने चीतियों की बात को अनसुना कर दिया। वो सारा दिन कूदने और उछलने लगा और हरी घास खाने में मजबूर रहा। वो नदी में आराम करते हुए चीतियाँ ब जब वो ऐसे ही घास पर आराम कर रहा था, तब उसने देखा कि चींटियाँ टहनी और पत्तियाँ लेकर आतार में चल रही हैं। ये क्या कर रहे हो? तुम ये पत्तियाँ और टहनियाँ लेकर कहाँ जा रहे हो? हम ये लकड़ियाँ जाड़े से बचने के लिए लेके जा रहे हैं। तो भी जमा कर लो रघु। जाड़े में तुम्हें इसकी तुम बहुत सारे हो इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है मैं तो अकेला हूँ मुझे किस बात की फिक्र है? चीतियाँ जानती थी कि रघु उसकी बात नहीं मानेगा इसलिए वो जाने लगी लेकिन तभी आउच मेरा पैर ओ क्या हुआ क्या तुम ठीक हो ओ मेरा पैर दर्द कर रहा है मैं चल नहीं पाऊँगा घर यहां से काफी दूर है और तुम्हें ये सामान भी ले जाना है। कोई बात नहीं तुम मेरी कीट पर बैठो और मैं तुम्हें घर ले उड़ूँगा। क्या सच में तुम मुझे घर पहुँचाओगे? हाँ हाँ वाकई चलो बैठ जाओ। रघु चीती को साथ लेकर उड़ चला। चीती को बहुत मजा आ रहा था। उसने हरी-भरी ज़मीन देखी उसे हवा के झोंकों का एहसास हुआ जब वो घर पहुंचे तब रघु ने देखा कि बहुत सारी चींटियाँ पत्ती लेकर एक बड़े से कट्टे में डाल रही थी रघु दंग रह गया वो नीचे बैठ गया और चींटी उसके ऊपर से नीचे उतरी शुक्रिया प्यारे रघु कोई बात नहीं उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा संभल के जाना और � सुनो रघु क्या तुमने खाना और पत्तियों को यज्ञा किया तुम जाड़े के मौसम में कहाँ रहोगे अरे हटाओ मैं बड़ा और ताकतवर हूँ कुछ न कुछ तो बंदोबस्त कर ही लूँगा मुश्तकबिल की फिक्र आज क्यों करूँ दिन गुजरते गए और गर्मी का मौसम अब बस खत्म होने को था दरख्तों के पत्ते सूख कर रहे थे औ वो बस सूखे हुए पत्ते पर पानी में झूम रहा था। ऊपर आसमान की तरफ देखता और बची हुई खांस खा रहा था। आजकल चीतियाँ भी नजर नहीं आतीं। लगता है वो भी मौसम का मज़ा ले रही हैं। लेकिन अब क्या फायदा? जब मौज मस्ती करनी थी तो काम कर रहे थे। चीतियों ने बहुत सारे मज़े खो दिए। जाड़े क हरी घास और फल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। रघु एक हरी पत्ती के लिए तरस रहा था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो एक करमाट वाली जगह तलाश रहा था और बर्फ की वजह से कोई भी कहीं जगह दिखाई नहीं दे रही थी। हफ्तों गुजर गए और रघु की सेहत खराब होती जा रही थी। उसके पास निहाश के लिए कोई जगह � कि चीटियों ने काफी सारा खाना और तहनियाँ जखीरा करके रखा था। वो उनके पास गया और दरवाजे पर दस्त दी कोई है? ओन है। ओ, लखू। क्या हुआ तुम्हें? बाहर बहुत ठंड है और मैं भूखा हूँ। क्या मुझे यारी आइश और खाने को मिलेगा? ओ, जाने में तो हमेशा ठंड लगती है। Uh, मैंने बहुत बड़ी गलती की मुझे तुम्हारी सलाह मान लेनी चाहिए थी मेहरबानी करके मुझे कुछ खाना दे दो उनकी बहस की आवाज सुनकर रानी और बाकी चींटियां भी बाहर आ गईं हमारे पास बहुत खाना है तुम फिक्रzada ना हो लेकिन हां तुम यहां रहائش नहीं पा सकते यह जगह काफी छोटी है लेकिन मैं ओ ये तुम्हें क्या हो गया रघु जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। ये क्या? हमें इसे बचाना होगा। ये भूख से मर जाएगा। आखिर इसने मेरी मदद की थी जब मैं बचपन में जख्मी हुआ था। चीती ने रानी को बीती हुई बातें बताई। उसने बताया कि कैसे रघु ने उसकी तकलीफ में उसकी मदद की थी। हम्म। जाओ कुछ पतियां लाओ, इसे उड़ा दो। और इसे उसे राहत मिलेगी। हमारे पास बहुत सारा खाना है। हम इसे भी देंगे। चीतियों ने रघु को ठंड से बचाने के लिए उसे पत्तियां उढ़ा दी फिर टहनियों का एक घर बना के उसके अंदर ले गए। उसे गरम सूप पिलाया और साथ में फल भी खिलाएं। और कुछ दिन बाद रघु पहले की तरह तंदुरस्त हो गया। आपको � तुम एक बहुत ही अच्छे टिड्डे हो रघु तुमने हमारी चीटी की मदद की हम इस पर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे लेकिन याद रहे हमें हमेशा आने वाले दिनों की तैयारी करनी चाहिए मुझे समझ आ गया रानी साहिबा हमें फिक्र तो नहीं लेकिन कल की तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए क्या पता कल क्या हो